चीके पाड़ो और अंबरी अम्बरीशम उपावृत्यो तत्पादो दुखितो गृहित ऐसे ही था अब सबरी के चरण छुओ सबरी के चरण पकड़ो और सबरी के चरण कमल का स्पर्श सरोवर से कराओ जल शुद्ध हो जाएगा अब तो सबरी वहां खड़ी सुन रही थी सबरी भागी जल में क्योंकि प्रत वो मान सम्मान संत चाहते नहीं हो भागी सबरी जंगल में बोले मां सबरी माई तो चलेगी कहां खो सबरी को ता ऐसा करो सबरी जहां खड़ी थी वहां की रज बटोर कर सरोवर में डालो ऋषियों ने जैसे ही रज बटोर कर सरोवर में डाली है स्फटिक मणि के समान सरोवर निर्मल हो गया बोलो श्री सबरी माई की अब तो रिमुनी महात्मा सबरी के आदर के लिए दौड़ पड़े पर सबरी ने तो महाराज में जैसी आपकी चरण दासी हूं वैसी ही दासी बनी रहने दो हमें हम आप सबकी कृपा से ही तो प्रभु की कृपा हमें प्राप्त हुई अब तो सबरी के प्रति सबका आदर भाव हो गया राम जी सबरी के आश्रम में विराजे हैं और विराज करके राम जी शबरी को उपदेश कर रहे हैं कह रघुपति सुन भामिनी बाता कह रघुपति सुन भामिनी बाता महान एक भगती करना का मे भगती करना तात पाते कुल धर्म बाई जात पाते कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई धन बल परिजन गुण भगतिनर है कैसा मिनु मीनू जलवार देखिए जैसा भगतहीनर सोह है कैसा मिनु जल बारिद दे किया नवधा भगति कहो तुह तो पाह धान सुने धरू मन नवधा भगती कहो तु तो पही सावधान सुन धरु मन प्रथम भगती संतन कर संगा दूसरी रि मम कथाप संतन कर पंतज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भगति मम गुणगन करज ग मन प्रजाप मम ृढ़िश्वासा मन जावासा पंचम भजन शोभेर प्रकाश पंचम भजन सो प्रकाश छठ तम शील विर रि बहु कर्मा छठम शील निरत निरंतर सजन धर्म निरत निरंतर सजन धरमा छठ दम सातम ही मैं जग देखा जगदे भा सा मै जग देखा संत अधिक परिले संत अधिक परिले आठम जथा लाभ संतोषा जोषा सपने हो नहीं दे पदोषा सब नहीं है पर सरल सब सन नाम ना सब सन ही ना। मम भरोस हर्ष नदीना मम भरोस हर नदी जिनके होई नव महू जिनके होई नारी पुरुष सचरा चर हो सच राजई अतिशय प्रिय भामिली मोरे मोरे सकल प्रकार भगति गढ़तो रे सकल प्रकार भगति भगवती गृढ़ो जोगी वृंद दुर्लभ परि जो योग कहा रघुपति सुमी भामिनी बता और सुई अतिशय भामिनी मोर्य एक बार नहीं दो दो बार शुरू में और अंत में भी भामिनी शब्द का प्रयोग किया और कहते हैं इसके बाद सबरी ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म किया और भगवान के समक्ष भगवत धाम गमन किया अब यहां एक प्रश्न है सवरी ने योगाग्नि में शरीर भस्म क्यों किया कुछ दिन और रहती इतना सम्मान पाकर सबरी जीव रहना चाहती थी जब तक भक्ति छिपी हुई थी तब तक सवरी जीवित थी अब भक्ति प्रकट हो गई धन प्रकट हो जाएगा तो लूट जाएगा संतों अब संत मुझे झाड़ू नहीं लग देंगे अब संत मुझे सेवा नहीं करने देंगे जब नहीं करने देंगे तो मैं जीवित क्यों रहूंगी सेवा ही तो जीवन है सेवा ही तो भक्ति है सेवा ही तो हमारे जीवन का साधना का प्राण है अब सेवान बनेगी, तो मैं जीवित रहूंगी नहीं। और सबरी ने राम जी का दर्शन किया बेहद्याग कर दिया रीली रो पड़े बोले जब तक ज्ञान नहीं था तब तक सबरी की उपेक्षा करते रहे और जब आपकी कृपा से ज्ञान हुआ तो सबरी माई चली गई अब का वियोग और मतंग का वियोग दोनों वियोग ऋषियों को व्याप्त हो गए रो पड़े प्रभो मेरे इस पाप का क्या प्रायश्चित होगा मैं की महिमा हम लोग नहीं जान सके कहा अब तुम श्री नारायण नाम का जरो शबरी नारायण नाम का जप करो और सबरी नारायण की स्थापना करो आज भी दक्षिण भारत में सवरी नारायण है ऋषियों ने दंड के ऋषियों ने शबरी नारायण की स्थापना की नारायण के नारायण नाम पीछे और शबरी का नाम आगे क्यों बोले लक्ष्मी जी का नाम पहले और नारायण का नाम पीछे बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान नारेन की जय बोलो तो शबरी नारायण भगवान की जय चरित्र तो बड़ा था लेकिन हमने उसको पूर्ण कर दिया क्योंकि फिर इस युग के भक्तों के चित्रों के अवसर का उनके स्मरण का अवसर कम रह जाता इसलिए आज चरित्र को पूर्ण किया गया भगवान थोड़ा विलंब हो गया इसके लिए भाई जी क्षमा करेंगे क्योंकि आज चरित्र पूरा नहीं करते तो नवदा भक्ति में कल पूरा समय चला जाता और सबरी जी का चरित्र फिर भी नहीं हो पाता इसलिए आज चरित्र को पूर्ण किया गया नारायण नारायण नारायण सवरी नारायण नारायण नारायण सवरी नारायण नारायण नारायण सवरी नारायण नारायण शरी नारायण नारायण नारायण नारायण बरी नारायण नारायण नारायण शबरी नारायण नारायण नारायण रोष गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल Krishna Govinda Govinda Gopalanandala Krishna Govinda Govinda Gopalanandala Krishna Govinda Govinda Gopalanandala Krishna Govinda Govinda कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल nanlal gobind gobind gopal nandlal krishna gobinda gobinda gopal nandlal krishna gobinda gobinda gopal nandlal krishna gobinda palanand lal gobinda gobinda go palanand lal krishna gobinda gobinda go palanand lal gobinda gobinda go palanand lal krishna gobinda gobinda go palanand lal Krishna Govinda Govinda Gopal Nand Lal Krishna Govinda Govinda Gopal Nand Lal Krishna Govinda Govinda Gopal Nand Lal Krishna Govinda Govinda Gopal lal nan lal gobinda gobinda gopal nan lal krishna gobinda gobinda gopala nan lal विभूतियों के द्वारा प्रणीत दोनों अनुपम अद्वितीय कृतियों के द्वारा हम सबका कालक्षेप हो रहा है मनुष्य की रचना का काल एवं श्री भक्तमाल जी की रचना का काल प्राय एक ही है और दोनों संत भी एक काल में ही उत्पन्न हुए तो प्रातः काल श्री रामचरितमानस के माध्य से एवं अपराह काल में श्री भक्तमाल ग्रंथ के हम लोग सत्संग कहें भक्तमाल के सत्संग को संतों ने सर्वोपरि बताया उसका कारण यही है भक्त चरित्रों के श्रवण से साधकों को बहुत बड़ी बड़ी प्रेरणाएं प्राप्त होती है भक्त चरित्रों के श्रवण से लाभ बहुत अधिक होता है भगवान का चरित्र तो भक्त चरित्र में आ ही जाता है भगवान के चरित्र में तो हमारे चित्र में एक बात बैठी रहती है कि भगला चरित्र है कर तुम अकर मन्य कर तुम समर्थ भगवान हैं। किंतु भक्त ये तो जीव कुटी नहीं आकर यहां जन्म लेते हैं किसी माता पिता के पुत्र बंदे हैं और फिर वे भजन करते हैं तो प्रत्येक साधक की अलग अलग रुचि है इसे इन्हीं रुचियों की विचित्रताओं के कारण रुचि नाम रुचिनाम वैचित्रिजकुटलाना पथजुषाम नृणाम पैसाम अर्णव इव भिन्न भिन्न रुचि जीव होते हैं किसी जीव की किसी साधन में रुचि है किसी जीव की किसी साधन में रुचि तो भक्त चरित्रों का श्रवण करते समय हमारी जिस साधन में रुचि है हमारे चित्र में जो सिद्धांत बहुत अच्छे लगते हैं प्रिय लगते हैं उन सिद्धांतों के अनुरूप जब हम किसी भक्त का चरित्र श्रवण करते हैं उस भक्त के गुणों का अनुसंधान करते हैं तो वह चरित्र ही हमारा पथ प्रदर्शक चरित्र बन जाता है वही चरित्र हर लिए आदर्श चरित्र हो जाता है प्रेरणादायी चरित्र बन जाता है और उस रित्र के माध्यम से भगवत प्राप्ति का पथ अत्यंत सहज सुगम हो जाता है इसलिए नाभाजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है जो हरि प्राप्ति की आस है तौहरिजन तो गुण गाए, नु सुकृत भुजे बीज ज्यो जनम जनम पचिता श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरिभक्तन को यश गाये भग्र से तरन को नाहन आन उपाय यह भी बात है दूसरा कोई उपाय नहीं है और भक्त चरित्र का संग्रह करे यात्र तत्र जो भक्त चरित्र विकीर्ण है उनको संग्रह करके उनका लेखन करे उनको कहे अथवा चरित्र सुने अथवा कहे अथवा अनुमोदन करे संग्रह करे अथवा कथन करे अथवा श्रवण करे अथवा अनुमोदन करे तो सो प्रभु प्यारो पुत्र बैठे श्री हकी नाभा का आश्वासन है वह भगवान के प्रिय पुत्र के समान भगवान की गोद का अधिकारी हो जाए और भक्तमाल का आश्रय लेने वाले संतों को भगवत प्राप्ति भई है इस युग में भी इसके अनेक उदाहरण हमारे भक्तमाल की परंपरा के इस वर्तमान सदी के एक महान आचार्य परम श्रद्धे पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली जी महाराज जिनके चरणाश्रय में बैठकर के श्री बक्सर वाले मामा जी महाराज ने भी भक्तमाल ग्रंथ का स्वाध्याय किया वे हमारे मंडल की विशिष्ट विभूति ग्रहस्थ ब्राह्मण थे जन्म मध्य प्रदेश का था उनका गुना जिले का और भगवान शंकर की आज्ञा से वे उस जमाने में मास्टरी नौकरी करते थे छोड़ करके वृंदावन आकर बसे और बाबा श्री माधव दास जी भक्तमाली जी से उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ को प्राप्त किया और जीवन भर भक्तमाल की कथा उन्होंने कही धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी जब भी वृंदावन आते थे तो समय निकालकर ताड़वाली कुंज में पंडित जी के घर जाकर एक घंटे बैठकर उनसे भक्तमाल की कथा सुनते थे बहुत व्यस्त समय रहता था कर्पात्री जी महाराज का और जब तक कथा होती तब तक कर्पात्री जी महाराज के नेत्र वरसते रहते श्री उड़िया बाबा जी, श्री हरि बाबा जी, श्री स्वामी अखंडान जी महाराज श्री आनंदमयी मां आदि आदि उस समय की जितनी प्रसिद्ध विभूतियां ठाकुर सीताराम दास ओंकारनाथ जी आदि आदि ओंकार पंडित जी महाराज की वाणी सुनती पंडित जी की वाणी सुनने का अवसर दास को भी प्राप्त हुआ है श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने आखिरी कथा उनकी श्रवण की उस समय दास को ही श्रवण करने का सौभाग्य मिला कोई शब्दाडंबर उनकी कथा में नहीं था पंडितों वाली कोई लच्छेदार भाषा नहीं थी सीधे साधे सरल ब्रज भाषा के शब्दों में वे भक्त चरित्र कहते थे और जिस भक्त का चरित्र कहते उसी में डू कर कहते थे और बस बार बार उनकी कथा में बोलगा तो लाल की तो वृंदन बिहारी लाल की जय बोल पाते बोल वृंदा बस इतना कहके अश्रुपात होने लगा जहां की बहुत भावुक होते तो बोल वृंदावन बिहारी बहुत देर कथा बंद हो जाती श्रोता कीर्तन करते अथवा कई बार ऐसी स्थिति होती भक्त मित्रों के स्मरण में कि श्रोता भी कीर्तन करने में समर्थ नहीं होते और स्वयं तो पंडित जी की वाणी अवरुद्ध हो ही जाती जीवन भर किराए के जगह में रह गए भारत के बड़े बड़े लोग उनके चरणों में बैठा करते थे कथा कहे चले अपने ऊपर का उत्तरी भी किसी के मांगने पर उसको दिया रिक्शा तांगा वाले को दिया घर में कई बार ठाकुर जी को भोग क्या लगे ये समझ एरला ऐसा निर्लोभ निष्काम महापुरुष तो फिर पीछे से लोगों ने जो जानर थे वो कुछ बचाकर पंडितानी को माताजी के यहां पहुंचा देते पंडित जी दिन भर लुटाते थे तो उन्हें कई बार भगवत दर्शन प्राप्त हुआ और केवल भक्तमाल के आश्रय से श्री अवध गए तो चारों लाल जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनके साथ क्रीडा की जलक क्रीडा की और वे जब वृंदावन में ब्याजते थे तो इतने प्रसंग हैं इतने प्रसंग हैं उनके भतरोड़ अक्रूर घाट पर भतरोड़ बिहारी का मंदिर है ठाकुर जी का नाम है श्री गोपाल जी अभी भी वहां बहुत कम लोग जाते हैं जंगल जैसा है उस समय तो बहुत जंगल था आज से पचास साल पुरानी बात है ठाकुर जी को रोज लड्डू का भोग वहां धराया जाता लड्डू गोपाल जी अब लड्डू बीत गया पुजारी बेचारा गरीब उसके पास सामर्थ नहीं लड्डू का भोग लगा सके तो बताशा का भोग मंगला में ठाकुर जी को धराता और दोपहर में दाल भात रोटी साग तीन दिन बतासा का भूख चौथे दिन साक्षात ठाकुर जी भत्रोड़ बिहारी गोपाल जी पंडित जी के घर पहुंच गए पंडित जी भक्तमाल जी का पाठ कर रहे थे और उसी से ठाकुर सेवा करके पाठ कर रहे थे बालक कृष्ण प्रभु ने भीतर प्रवेशा और प्रवेश करके पंडित जी ठे से रह गए इतना सुंदर बालक मन में आया कि किसी रासधारी का रास का बाल कृष्ण है और अभी अब श्रृंगार करके श्रृंगार कुंज से उठ के चले विशाल नेत्र सुंदर नासिका सुंदर चिबुक और आके बोलो बाबा राधे राधे ता राधे राधे आके गोद में बैठ गया सामान्य अपरिचित बालक किसी की गोद में क्यों बैठेगा आके गोद में बैठ गया पंडित जी का रोम रोम खिल उठा अंक के बड़े लाड़ से पूछा लाला तेरू कहा नाम है लड्डू गोपाल लाला तू रहे? भतरोड़ पे रहू अक्रूर घाट भतरोड़ पे रहू तो का इच्छा तेरी बाबा मो लड्डू बहुत भावे लड्डू खवाए दे पंडित जी बोले तुम तब तक थोड़ी देर कीर्तन करो मैं देखता हूं लड्डू यही तरकी नहीं तो ठाकुर जी ने झाल उठाकर राधे, राधे राधे राधे राधे कीर्तन किया और पंडित जी भीतर गए अपने घर ठाकुर जी के मंदिर में तो देखा ठाकुर जी का अमनिया डिब्बा खोला तो डिब्बा लड्डू नहीं थे पेड़ा थे पंडितानी से पूछा लड्डू नहीं है बोले लड्डू तो खत्म हो गए कल तो बनाए हैं तो डिब्बा लेके आए और ये भी होश नहीं रहा कि ठाकुर जी को भोग दरा के ढक्को दे अमनिया डिब्बा उठाकर भीतर से मन से बाहर ले आए ठाकुर जी को फिर गु बिठाया, बोले लाला अब तक तो तू लड्डू गोपाल रहे हो अब तू पेड़ा गोपाल है जा पेड़ा खाएगा हाँ बाबा पेड़ा खाऊंगा पेड़ा ही खा लूंगा कोई बात ना लडुआ नहीं तो पेड़ा सही प्रेम से पवाया और पवाने के बाद खूब कृतार्थ किया इस बात का बाबा मेरो काम तो है गयो अब तू कहे तो मैं जाऊं पंडित जी शब्द बोल नहीं सके और बालक ने उतर प्रणाम किया बस सामने से अंधधान जब अंतरधान हो गए तब व्याकुल व्याकुली अरे व्याकुल होकर ज्ञानगुरु तक गए व्याकुल होकर टटिया स्थान तक गए लेकिन बालक कहा व्याकुल हृदय भतरोड़ पर पहुंचे पूरे गांव में पूछा यहां कोई किसी ब्राह्मण का लड्डू गोपाल नाम का कोई बालक है क्या बोले ब्राह्मण का तो अक्रूर घाट पे एक ही घर है वो भी पुजारी का घर है और लड्डू गोपाल ना का बालक नहीं है के पास पुजारी रो पड़े बोले बाबा बहुत गरीबी है तीन चार दिन से बतासा का भोग ला रहे थे और कोई लड्डू गोपाल तो हमारा नहीं है हमारे ठाकुर लड्डू गोपाल है यही कृपा कर वे भारे से पंडित जी जब तक जीवित रहे वे लड्डू का भोग पंडित जी की तरफ से वहां ठाकुर जी को नित्य लगता और अनेक घटनाएं जीवन की हैं भगवत अनुभूति संबंधी जब पंडित जी महाराज का परम धाम गमन होने का समय आया दास उस समय वृदावन में ही था हमारे पूज्य श्री गुरुदेव अनंत श्री संपन्न श्री गणिशदाली जी उनके प्रति पंडित जी महाराज का बहुत अधिक भाव कितनी बार लोगों से कहते थे कि प्रचार को ठाकुर के यहां से कोई विशिष्ट विभूति आई है महाराज जी की लेके तो भक्तमाल के स्वरूप है ऐसे कहते महाराज जी गए थोड़ा अस्वस्थ थे पंडित जी महाराज तो हाथ पकड़ लिया पंडित ने और कहा बाबा आज रात को गोपेश्वर महादेव स्वप्न में भक्तमाल की पोथी लेके पधारे तो कहके गए हैं कि कुंज में श्री प्रिया जी को अब भक्तमाल की कथा सुनने की इच्छा हो रही है तो यहां तो साधुओं को तो आप खूब भक्तमाल पढ़ाया अब वहां भी चलकर हमको यम पोथी लाए भक्तमाल पढ़ाओ और भक्तमाल की कथा सुनाओ तो लगता है कुंज से त्रिलोचना सखी गौरांगी सखी भोले बाबा निमंत्रण लेकर आए हैं लगता है अब जाना पड़ेगा जाने के तीन चार दिन की घटना है फिर स्वयं श्याम श्याम का अनुभव हुआ कहा पंडित जी अब कुंज में पधर हमें भक्तमाल की कथा सुना और वे कहने को तो गाश्रम में वे महापुरुष थे लेकिन